ज्ञानी रंधस ज्ञानंजनशलाखया चक्षुर्मी तम ये नस्मे श्री गुरु नम आशा हे आपकी नायत्र सफव हो कैसे सफव हो गृष प्रेम फाव चैतन्य महाभुर की कृपा से हम कृष्ण प्रेम मिल सकते हैं निरापराध ही नाम लाई प्रेम धन चैतन्य महाप्रभु का प्रचार कि निरापराध रूप से नाम कृष्ण नाम लड़ने से पाई प्रेम धन कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होते हैं तो पूरा विश्व में ही धन संपत्ति सब लगभग सभी लोग का मुख्य विचार है मुख्य आशा है धनी होने और सूरज में बहुत धनी है लेकिन वैष्णव विचार में अगर कृष्ण प्रेम धन नहीं है वो व्यक्ति दरिद्र है तो कल आपका लग रहा था कि आपके बहुत प्रश्न बाकी है इसलिए आज हरी कथा प्रवचन का रूप में नहीं होगा प्रश्नोत्तर में तो अगर प्रश्न हो आपका क्या प्रश्न था? है प्रश्न है कि दीक्षा लेनी जरूरी है दीक्षा लेना जरूरी है तो दीक्षित हो किसमें ले दीक्षा लेना आपका नहीं किसी का तो अगर हम मानव जीवन के बाद वृक्ष या वनस्पति या पक्षी या पशु या ऐसे ऐश्वर्य में प्रवेश करना चाहते हैं दीक्षा लेना का कोई जरूरत नहीं है अगर हम फम सत्य का अनुसंधान कहते हैं तो दीक्षा लाना जरूरी है दीक्षा का मतलब विधि जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं दिव्यम ज्ञान हम यथो दूर पूर्व पाप से संशय तो दीक्षा दीघा दीक्षा प्रोक्तेश जो थानी है बोलते है कि दीक्षा है विधान जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं और वो दिव्य ज्ञान का कारण से क्या नग्धि प्रक्तं या क्षय होते प्रक्तं वो शब्द जानते प्रक्तं प्रस्थान इसका मतलब वो पूर्व जानम का काम फल पूर्व जानम से फव जो इस जीवन में मिलते वो दैव होते कर्मफाव प्रारब्ध कर्मफाव प्राथान है ये तो आज हर रोज हम की गुरु की जन्म फौपाद की प्रशंसा कहते हैं गुरु वाक्य पर ते करिया आ न करिए हमारे आशा श्री गुरु चरण ऐसे जे पुरे सर्व आशा तो गुरु चरण आश्रय लेना जरूरी है अगर हम मानव जीवन की सपौथ प्राप्त करने चाहते हैं अगर नहीं तो पुनरापी जाननम पुनरापी मरना पुनरापी जननी जट वो विकल प्रस्त है वो पृष्ठ है नहीं गुरु कौन उसमें गुरु तत्व का वर्णन है संक्षेप है सब मुख्य मुख्य विषय है उसमें हमारा आपना भाव नहीं है इस माया से मुक्त होने के लिए तो इसलिए हम हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो सकते भक्ति प्राप्त प्रेम प्राप्त हो सकते और इस तरह हम माया का कबल से मुक्त हो सकते हम्म क्या क्या प्रश्न गुरु मांग लोग प्रचार करना पड़ता है तो बोल सकते हैं जो क्या, तो दुण क्या क्या जरूरत है जैसे हम सच भावना सॉरी कृष्ण ही भगवान ऐसे नहीं गुरु कैसे साथ नहीं मतलब हम भगवद गीता लेके जाते हैं तो कोई स्पॉन्सर कर देते तो वो कम में देते है हमको बीबीसी मिलती है तो हम उनको तो बोलते है कि लंदन का पब्लिसिटी है ऐसा नहीं जगह पर बेचते है लंडन में मतलब स्पॉन्सर कर लेतेमान अभी अभी बॉम्बे वाले आते हैं सुगर में बारह पे है तो फैक्ट्री वाले का स्पॉन्सर करवाते है तो वो लोग तीस रूपए में बेचते उनके वर्कर्स को तो ए, एक एक को तो लेता है मगर दूसरा वाला नहीं लेता, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि हमसे तो वो नहीं लेता में दिया है, तो हम उनको बोलते हैं कि ये ही है, मगर ये अच्छा। अलग संस्करण मतलब ए, ए, एक एक आदमी ऐसा बोलते की मिलता है तो वो व्यक्ति अगर भगवत गीता देगा और पड़ेगा और उसका जीवन में परिवर्तन होते हैं तो उसका फायदा होगा कि नहीं और आग गीता नहीं देना है ऐसे फायदा हो सकते नहीं yeah. तो एक उदाहरण है कि बच्चे तो मुंह में नहीं उस आपका हाथ और पेन भी धोना चाहिए फिर उसके बाद आप मल पकड़ेंगे तो सब दूषित हो जाते हैं तो, तो मां बच्चे को दबा देते हैं लेकिन बच्चा तो नहीं चाहते तो मां बोलते है कि वो मिटाई तो मुंह कूते ही फिर रोले देते तो ऐसे झूठ बोलते हैं लेकिन उससे बच्चा का फायदा होता है तो खाने चाहिए कि नहीं तो लोग तो हित आहित ज्ञान नहीं है जो उनका हित है वो आहित मानते और जो उनका आहित है मानते ये मेरा हित है तो जो राष्ट्र में जानते दे क्या हित है क्या अहित है तो जैसे ताइसे हो बंदोबस्त करते हैं जिससे अपस्वार्थ पढ़ायण लोग का वास्तविक स्वार्थ हो सकते हैं स्वार्थ का मतलब अपना हित लेकिन स्वार्थ का नाम है अं का आहित होते इसलिए ऐसे लोग अपस्वार्थ फरायण बनते अपस्वार जो वास्तविक स्वार्थ नहीं है स्वार्थ मानते अपस्वार्थ फरायण फरायण मतलब आसक्त तो अपे जैसे अपस्वार्थ फरायन भौतिक परिप्रक्ष में भी बच्चे का भी है कि स्कूल नहीं जाना चाहो, आम दिन भर खेल खेलेंगे लेकिन माँ बाप बच्चे को स्कूल बेचते है क्योंकि जानते हैं कि वो उनका भविष्य खेली है स्कूल जाना जरूरी है तो इस प्रकार भी मूल लोग नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ है लेकिन विद्वान न उठ जानते और, और इसलिए भौतिक परिप्रेक्ष्य में झूठ बोल के भी हम प्रयास करते हैं जिससे लोग का स्वार्थ हो, वास्तविक हित हो। आखिर क्या प्रश्न है? <coughs> क्या प्रश्न? देखा मायापुर जो मंदिर हु श्री है उनका रंग जो है वो वैसे मूल रंग तो मेघ वर्णा है भगवान कृष्ण पत्थर का बिकार नहीं है पत्थर पत्थर का रूप में से हमारी दृष्टि में प्रकट होते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण का रूप वर्ण है श्यामा श्यामा समय तो सफेद भक्त से भी भगवान कृष्ण का श्रीमूर्ति बनाना है जैसे कि एक उदाहरण दामोदास जी फिर भी हम हारो वो सफेद जैसे भगवान के सामने आके बहुत तो यंग शाम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूप तो श्याम कैसे हम सफेद जैसे देखते हैं, तो कृष्ण का रूप श्याम रूप है इनका स्वाभाविक रूप है लेकिन माया ग्रस्त दीवों को इनका रूप दर्शन देने के लिए वे पत्थक जैसे रूप में प्रकट होते और वो पत्थर तो अलग अलग वंग हो सकते हैं लेकिन कृष्णा पत्थर का ऊपर नहीं करते चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन में वो वंशीधारी द्विभुज मुनीधा देखते थे तो जगन्नाथ का रूप त्रिभंग सुंदर मुर्णिधा नहीं है लेकिन चैतन्य महाप्र ऐसे थे तो जगन्नाथ ऐसा है तो वो रूप जो हम देखते हैं वो ही कृष्ण है प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन चंद्र चर्चा में ये लेके अगर हम सोचते कि ये पत्थर है तो हम खाली पत्थर देखेंगे लेकिन अगर हमारा विश्वास है और भक्ति है तो हम पत्थर नहीं देख के भगवान का अचिंत्य गुण स्वरूप दर्शन करेंगे पत्थर का अचिंत्य गुण नहीं है कृष्ण का अचिंत्य गुण है तो so, वो पत्थर क्या पत्थर है या कृष्ण पत्थर है लेकिन यही पत्थर तो साधारण पत्थर नहीं यही कृष्ण है, है। प्रेमांजन चुरित भक्ति लोचन से कृष्ण का दर्शन करना है और स्थूल दर्शन है यही अक्तर है पुतला प्रतिमा इस विषय के बारे में और स्पष्टीकरण करने के लिए वा आप वास और पंख जानी प्रभु से पूछे जो यहां पर मायापो में पैंतीस साल से अधिक से शिशि राधा माधव की सेवा कहते हैं इनके चरण में धंडपत प्रणाम किया जाओ जनाली सौ पंख जा प्रभु अगर आप मायापुर आके केवल इनके चरण में दंडवाद करेंगे और और कुछ भी नहीं करेंगे तो खाली वो करने से आपकी यात्रा सफल हो गई दोनों दोनों भाई मतलब शरीर से भाई है और आध्यात्मिक विचार में भी भाई है गुरु भाई है। तो दोनों होंगे पूरी भक्ति से कितने साल से पैतीस साल पैंतीस साल के ज्यादा है नहीं तो ऐसे पंचीस साल से राधा माधव की सेवा करते हैं प्रवभा स्वयं भाव की ये दोनों विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं। और ओके महान भक्त है फिर भी सब ब्रह्म तो महान भक्त नहीं है इस ब्रांड का वातम ब्रह्मा महान भक्त है लेकिन सब ब्रह्मा तो महान भक्त नहीं है तो सब ब्रह्मा तो पुण्यशाली जीव है लेकिन पुण्य आर्जन और भक्ति एक ही विषय नहीं है पुण्य करने से ब्रह्म पद प्राप्त होते हैं लेकिन पुण्य से भक्ति नहीं मिलते तो पुण्यवान जीव और भक्तिमान जीव तो एक ही नहीं होते इस वर्तमान ब्रह्म महान भक्त है लेकिन सब ब्रह्मा तो भक्त नहीं है भक्त सकाम भक्त हो सकते लेकिन ब्रह्म पद तो केवल भक्तजन के लिए नहीं है ज्ञानी जन तो महंग हमारे हैं अच्छा जी है। तो फिर भी वो मोह मोह है क्यों मोहन हो हैं तो कृष्ण भी मोहन का स्थित है क्या लीला शक्ति है भगवान की लीला शक्ति से कभी कभी महान भक्तों का नीचा चाह दिखाना है हमको सिखाना के लिए तो भगवान ने कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को कामना किए हैं लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी का शरम था और वो शरीर जिसमें वो कामना थी तो वो सूर्य को चौदे और नया सूर्य ग्रहण किया है तो इससे समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी तो पाप नहीं है लेकिन इससे शिक्षा है कि बड़े बड़े देवताओं भी दैवी माया से मोहित हो सकते तो दाइवी माया की इतनी शक्ति है कितना प्रभाव है तो इसलिए दैवी ऐशा गुणमाई नाम जुड़ा थे नामे भी अद्यंते माया में तंतरंत माया का प्रभाव से सावधानी रखना चाहिए सदैव श्री कृष्ण का चारण में शारण लाना चाहिए उसके अलावा कोई सुरक्षित स्थिति नहीं है ब्रह्मा जी भी मोहित हो सकते थे तो। हमारी क्या आशा है एक ही आशा है भगवान का शरण हमारी खुद की शक्ति नहीं है नाय से मुक्त होने के लिए तो ब्रह्मा जी इनकी भी काफी शक्ति नहीं है नाय से मुक्त होने के लिए लेकिन कृष्ण के चारण में शारण का प्रभाव मतलब कृष्णा की सहायता से तो बड़े बड़े पापी जल भी माया से मुक्त हो सकते हैं जो देवगान नहीं हो सकते अपना बहुम से पापी जल हो सकते कृष्णा के चलन में शरण शरणदाना का प्रभाव से तो यही शिक्षा रहना चाहिए अगर हम सबसे कि ब्रह्मा पति है तो ऐसे भी से हमारा पतन होगा मान्य है धर्म पूज चेत सुदराचारो भजते इमाम भाव साधु साधो साधो एवं समय सम्यसत साधु क्षिप्रण भक्ति धार्म हाँ। तो पूर्व अभ्यास आगार कोई भक्त जिनका जीवन का एक ही लाक्ष्य है कृष्ण सेवक, लेकिन पूर्वाभ्यास से कुछ पापाचार कहते हैं तो फिर भी वो भक्त साधु मानना चाहिए क्योंकि क्षित्रम भक्ति धर्मात्मा भक्ति का प्रभाव से वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा तो अगर कोई भक्ति का नाम नहीं बार बार पाप करते हैं वो भक्त नहीं ढूंढी है लेकिन एक बार या दो बार अगर कुछ प्रथन हो पूर्वाभ्यास का प्रभाव से उसको नहीं देखना चाहिए अगर वो भक्त फिर सही रास्ते में वापस आज का नाम जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे मही तो वहाँ मतलब बताएगी गुरुवार हाँ, ने हाँ, नाम बहुत कुछ जानते के बारे में, में दो तीन बार खेत बागर में थी तीन बार जगन्नाथ मंदिर में शांति में पुस्तक लिखने के लिए तो ये थोड़ा सा स्वयं साक्षात क्या है कि जगन्नाथ बहुत ही दयालु है जागत में बहुत मूर्ति है और कुछ मूर्ति है जो जागत बोलते है हिंदी में भी बोलते है जागत विग्रह तो ये जागरण वैसे है स्थानीय और मुसलमान जागनास को मानते और डरते हैं अगर हम कुछ अपराध करेंगे जागनास को तो उससे असुविधा होगा और जागनास के सेवा को भी मानते हैं ऐसे भी पूरी में आप पूरी जाएंगे तो देखेंगे कि वो सब पंड क्या कहते हैं और पान, पान। माक्ष भी कहते ने? नहीं ज्यादा पंडा ब्राह्मण होने के भी मांस भी खाते तो फिर भी और ये विचित्र है तो आ सकती है जागरनाथ कह रहे हैं तो इसलिए पंड को नीच नहीं मानना चाहिए पूरी धाम में जन्म लेना साधारण नहीं है कस जिनके अवसर है जगन्नाथ का स्वयं सेवन करना तो साधारण व्यक्ति नहीं है तो अच्छा नहीं है मांग खाना पान श इत्यादि तो फिर भी विचार नहीं करके इनको समांग करना चाहिए दूर से मतलब हम घनिष्ठ संग नहीं करेंगे हम भक्ति मार्ग पंड से नहीं सीख सकते नहीं मिल सकते अनुकरण नहीं कर सकते लेकिन चाहिए धाम राशि है ताइसाई ताइसाई हो जाग की प्रिया है हमारे जो चार आश्रम है उसमें वानश्रम और संज्ञात आश्रम का निर का श्रो के साथ होता है कि पारी पारिका शक्ति कम होकर भक्ति में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अगर हो जाती है तो क्या जा सकते मुक्ति कैसे होती है यंग यंग ईश्वर भावम चंथम एवं थम थमे थी कम थाव भाव श्लोक का क्या अर्थ है आपका मालूम है का है नहीं तो तो नहीं उसका तो का उसको सामान्यता लोग की बड़ी आसक्ति होती नहीं है परिभा में तो इसलिए हस्ती जीवन में भक्ति करके भी अगर मृत्यु का समय हम भगवान का चारण का स्मरण नहीं करते अगर हम माँ बाप भाई बहन इत्यादि का स्मरण करते तो वापस आना पड़ेगा इस भौतिक जागरण इसलिए जीवन का अंतिम भाग में दान होना अच्छा है। संन्यास तो सबके लिए संभव नहीं है और सबके लिए अनुमोदित भी नहीं है लेकिन दान आश्रम दान आश्रम में अगर पति पत्नी वृद्ध पति पत्नी सरल रूप से जीवन व्यतीत करते तपस्या करते हैं। धाम में श्रैष्ठिक धाम में भजन करते हैं तो बड़ा अवसर हो, होगा भगवत स्मरण करना मृत्यु का समय और धाम का प्रभाव से ज्यादा संभव होगा तो जीवन का मध्यम भाग में गृहस्थ आश्रम धारण करना है और जब बच्चे बड़ा होते तो उस समय अनाशक्त होना चाहिए अनाशक्त मतलब धीरे धीरे उस पारिवारिक विषय से लिप्त नहीं हो और धीरे धीरे ज्यादा भाजन करने निवृत्त निवृत्त जीवन निवृत्त जीवन आज उसका मतलब है टीवी देखना और कुछ नहीं लेकिन निवृत्त होना चाहिए जिससे हम कृष्ण भजन में वृद्ध हो सकते जिससे हमारी वृद्धि कृष्ण सेवा ही वृत्ति होगी भक्ति से निवृत्त नहीं होना चाहिए तो वो वृद्धा में अभी नहीं उस समय आएगा आते हैं हम्म दन्मण चारे दन्मण चारे तो कैसे करना चाहिए प्रश्न hmm. <स्थादर नहीं> आप क्या कहते hmm? क्या कहते कहते हैं हैं उसको अभी स्कूल वहाँ का जो तो वातावरण है वो हम लोग कितना संभाल सकते हैं तो तो आपको प्रयास करना चाहिए लेकिन बाद में क्या करेंगे बच्चे तुम? तो? अपना मत है तो पाओप के पंच संतान और उनमें एक भी नहीं भक्ति भक्तिमा ग्रहण नहीं एक भी नहीं का भक्तिमा गहन किया स्वयं परिभा तो ग्रहण नहीं किया उसका फल था कि प्रभुपात परिभा से हना हो होकर पूरे दुनिया में एक विशाल फरी भा बन गई भक्ति परिभा प्रयास करने चाहिए है धाम में लाना क्या है बहुत बार देखते हैं कि बचपन में ही और बच्चे यदि भक्ति में लाना है तो उस समय उत्साह होते हैं लेकिन यूरिका में मन अलग होती है लेकिन उसके बाद जब माया यंत्र बोलते हैं तो फिर भक्ति में आते हैं बहुत बार देखते हैं एक भक्त है यहां पर अमेरिका से तो हारोस रोज मेरा पास आते हैं तो वो माँ बाप भक्त है लेकिन युवका में वो सब सदाचार के सब कुछ के अभी पाए पौधा में अभी वो मा एक जीवन को दिया। फिर प्रयास करते भक्ति करना और क्या है? और में में इसके बारे कुछ चर्चा लंबी है। लंबी नहीं, पार, <स्थाण> नहीं समय हो गया हाँ। तो सब धाम है भगवान की दीना सब और हमारे सेवा करना चाहिए सेवा स्थान तो मुझे सेवा करना है उसमें बाहर जाना है सभी भगवान का धाम है पुरी और द्वारका में ऐश्वर्य भाव प्रमुख है जैसे कल बाबा और राज्यधाम में मधुर या भाव मुख्य है लेकिन वो ऐश्वर्य भाव वो भौतिक भौविलास पुष्प का नहीं अप्राकृत ऐश्वर्य है द्वारका में और वृंदावन में भी ऐश्वर्य है द्वारका से और भी आईश्वर्य है लेकिन भक्तों की भावना ऐश्वर्य तो से विचलित नहीं होते नहीं प्रभाव नहीं होते प्रेम प्रभाव प्राकृत अप्राकृत ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है तो पहले समझना चाहिए प्राकृतिक क्या है और अप्राकृतिक क्या है भौतिक तथा अध्यात्मिक तो जब तक प्राकृतिक और अप्राकृतिक में क्या अंतर है इसको नहीं समझते तब तक लीला दाम माधुरी इत्यादि ये सब चर्चा करके भी हम समझ नहीं लेंगे तो इसलिए पहले वास्तव में भगवद गीता यथारू बार बार पढ़ना चाहिए और मौलिक तत्व ज्ञान समझना चाहिए जिससे प्राकृत और अप्राकृत्य में क्या अंतर है इसको समझना होगा नहीं तो लीलकथा सुन के भी हम हमारा दूषित भौतिक विचार से वो अप्राकृत लीलक मानेंगे तो कैसे कृष्ण भगवान है भगवान होना का क्या अर्थ है तो ये सब समझना चाहिए दिन दिनकथा सुनना है लेकिन ज्यादा भगवद गीता तत्व ज्ञान सुनना चाहिए भागने वास्तव में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, हरे राम। तो कर। आज कर। क्या, क्या, क्या काम है अच्छा। आप भक्त मतलब स्थानीय भक्त के साथ जाएंगे या नहीं। नहीं। ंग स्नान और सरस्वती स्नान वो कहा है कहा संगम, है। संगम, है। संगम में है तो गोद्रीप गोद्रद्वीप जाके जलांगी पार करना है और नवद्वीप मतलब जलंगी है और जलंगी जलांगी उसने नाम है उस नदी के लिए प्राकृत नाम है सरस्वती